अमेरिकन एंबेसी भारत में भारत जी सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग कारण क्या है लाखों वीजा एप्लीकेशन हर साल वहां आते हैं और 90 परसेंट उसमें रिजेक्ट होते हैं रिजेक्शन के बाद वो फीस वापस नहीं करते आपने जो वीजा एप्लीकेशन फीस भरा है वो कभी वापस नहीं करते मैंने पिछले साल भारत हिसाब जोड़ा था जितने एप्लीकेशन भारतवासियों ने अमेरिका में वीजा के लिए दिए उन पर जितना फीस उन्होंने दिया 2000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर और 2000 करोड़ रुपए टोटल टैक्स फ्री इनकम है अमेरिकन एम्बेसी की अमेरिका की कोई कंपनी से भी ज्यादा नेट इनकम अमेरिकन एम्बेसी करती है इस देश को क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पागलपन है अमेरिका जाने के लिए और अमेरिकन एम्बेसी हर साल दो साल में फीस बढ़ाती जाती है हर साल दो साल में फीस बढ़ाती जाती है हर साल दो साल में फीस बढ़ाती है और जो भी फीस लेते हैं डॉलर्स में लेते रुपए में स्वीकार नहीं करते तो आपकी बेशकीमती विदेशी मुद्रा एप्लीकेशन फीस करने में ही हजारों करोड़ रुपए नाश्ट